प्रश्नोत्तर दीपमाला जिज्ञासा साधु का लक्षण क्या है साधु की सेवा करने से पहले क्या उसकी परीक्षा करनी चाहिए समाधान जो सभी परिस्थितियों में सबकी बात सुन ले पर अपना मन किसी के प्रति ना बिगाड़े वह साधु है रही बात सेवा की तो जिस पर आपका विश्वास हो जाए कि यह ठीक साधु है उसकी सेवा कर देना परीक्षा की आवश्यकता नहीं है विद्वान की भी परीक्षा तो आप नहीं लेंगे इतना जानेंगे कि यह विद्वान ब्राह्मण है तो उसे खिलाएंगे ऐसे ही जिस साधु पर आपकी श्रद्धा हो जाए जिसमें आपको साधुता दिखे उसकी सेवा कर देनी चाहिए जिज्ञासा बार बार छोड़ने और त्याग का उपदेश करके साधु लोग संसारियों को भ्रमित कर देते हैं इससे तो अच्छा है कि मनुष्यता और सत्य पर बल दिया जाए जिससे व्यक्ति अपनी मर्जी से उनका पालन करेगा फिर केवल त्याग का उपदेश क्यों समाधान संसारी लोग तो पहले से भ्रमित हैं ही साधु लोग उनको क्या भ्रमित करेंगे प्रत्यक्ष दिख रहा है शरीर चिता पर जाएगा लड़का अग्नि लगाएगा पर संसारी को तो यही दृढ़ भ्रम है कि यह शरीर ही मैं हूँ इससे बड़ा भ्रम और क्या होगा पूर्वजन्म का किसी को कुछ भी याद नहीं है और इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा जो याद भी नहीं रहना है वही लोगों की समस्या है संसार की कोई वस्तु यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा इन वस्तुओं में ममत तो करना भ्रम है या नहीं जो तुम्हारी साँस चला रहा है उस पर तो तुमको विश्वास नहीं और जो तुम्हें संसार में भटका रहा है उस पर विश्वास करते हो इससे बड़ा भ्रम और क्या होगा साधु लोग संसारियों को भ्रमित नहीं करते अपितु तो उनके भ्रम को छुड़ाने का उपाय करते हैं जो आपने कहा सत्यता और मानवता का उपदेश किया जाए तो वही उपदेश संत लोग करते हैं जो त्रिकाला बाधित हो उसी को सत्य कहते हैं वही परमेश्वर है संत उसी का उपदेश करते हैं जगत की वस्तुएँ तो क्षण में नष्ट हो जाती हैं वे सत्य कैसे हो सकती हैं साथ ही संत लोग धर्म को महत्व देते हैं और धर्माचरण से ही व्यक्ति में मानवता आती है इसलिए संत सत्य और मानवता का ही उपदेश करते हैं कोई दूसरा नहीं अब व्यक्ति उस पर चले या न चले जब उसकी मर्जी है कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता एक श्रेय है एक प्रे है श्रेय अर्थात कल्याण करने वाली बात प्रे अर्थात मन को अच्छे लगने वाली बात अब वह किसको चुनता है यह व्यक्ति की अपनी मर्जी है फिर संतों पर दोषारोपण करने की क्या आवश्यकता है संत लोग संसारियों को भ्रमित नहीं करते बल्कि श्रेय का ही उपदेश करते हैं जिज्ञासा संत किसे कहा जाए समाधान उपनिषद के अनुसार संत की परिभाषा है जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे वह संत है अस्ति वह जो देकर कहता है कि परमात्मा है निश्चित रूप से अस्थि ब्रह्मेत चेत वेद संत मेलम ततो विदुरिति तैत्री उपनिषद और उसके बाद परमात्मा के तत्व का अनुभव ही उसने कर लिया है जो परमात्मा को मानता भी है और जानता भी है उसे संत कहा जाता है उसका जो व्यक्ति परोपकार परायण है वह भी संत है जिज्ञासु साधु संन्यासी संत ऋषि मुनि परमहंस इन शब्दों के अलग अल, अलग अर्थ क्या है समाधान साधनोति परम कार्यम इति साधु हो जो दूसरे का कार्य सिद्ध करे परोपकार में लगा रहे वही साधु है इसलिए साधु तो किसी भी परोपकारी को कह सकते हैं सज्जन पुरुष को भी साधु कहते हैं जो धार्मिक हो साधना करता हो उसे भी साधु कहते हैं सन्यासी का अर्थ है त्यागी जिसने शास्त्रीय विधि से शिखा सूत्र और उनके साथ प्राप्त कर्मों का परित्याग किया हो गेरुआ वस्त्र धारण करता हो उसे ही सन्यासी कहा जाएगा शांता महान्तो निवसंत संतो वसंत वल्लोक हितम चरंत विवेक चुड़ामती जो लोकहित का आचरण करे जिसका मन शांत है वह संत है अस्ति ब्रह्मेत चेत वेद संत मेदम तथो विदुर तैतृय उपनिषद जो कहे कि परमात्मा है परमात्मा के अस्तित्व को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करे वह भी संत है ऋषियों मंत्र दृष्टारा जिन लोगों ने समाधि अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया हो उन्हें ऋषि कहा गया जाता है ये उच्च कोटि के मानव होते हैं ये गृहस्थ भी हो सकते हैं अथवा अच्छा त्यागी भी मननान मुनि ही जो शास्त्रों का परमात्मा का चिंतन मनन करे ध्यान में लगा रहे उसका नाम मुनि है जो महापुरुष परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार करके आश्रमातीत होकर अपने स्वात्मानंद में मग्न रहते हैं उन्हें ही परमहंस कहा जाता है ये लोग शास्त्रों के विधि निषेध से परे होते हैं